विक्रांत ने फिर एक गहरी सांस लेते हुए खिड़की से बाहर नजर आ रहे धूप की तरफ देखना शुरू कर दिया अब वो थोड़ा बेटर फील कर रहा था और अब उसके सिर में भी कल रात की तरह दर्द नहीं हो रहा था ओह ये बात है जैसे विक्रांत को याद आया कि कल रात को क्या हुआ था तब उसे तुरंत समझ में आ गया की वो क्यों इतना थका हुआ फील कर रहा था एनेस्थीसिया के इफेक्ट के साथ ही एक और चीज थी जिससे विक्रांत काफी थका हुआ फील कर रहा था और वो चीज थी एनर्जी बूस्टर का साइड इफेक्ट पिछले दिन उसने नंदू के आदमियों से भिड़ने के लिए एनर्जी बूस्टर टूल का इस्तेमाल किया था लेकिन अब इस टूल का टाइम लिमिट खत्म हो चुका था और उसकी एनर्जी अचानक से काफी डाउन हो चुकी थी इस सिचुएशन में विक्रांत काफी खुद को थका हुआ फील कर रहा था सर मुझे पता है आपको किस चीज की चिंता हो रही है रोहि ने जल्दी से गिलास में पानी भरकर इसे विक्रांत की तरफ बढ़ाते हुए कहा कल रात इंटेरोगेशन रूम में नंदू से बात करते टाइम ही मुझे यह पता चल गया था की नंदू और प्रतीक के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी और जब नंदू ने वैन चुराया था तो उसके पास बचकर भागने का मौका भी था लेकिन फिर भी वो लौटकर उस जगह पर गया जहां पर ट्रक पलटी हुई थी दरअसल वो, वो वहां पर प्रतीक को लेने के लिए गया था उसे तब तक ये नहीं पता था कि आपने प्रतीक को मार दिया है और मुझे तो लग रहा है कि नंदू को अभी तक ये नहीं पता है की प्रतीक मर चुका है रूही ने फिर अपने होठ चबाते हुए एक हल्की सास ली और फिर आगे बोलने लगी और जब बाद में नंदू को ये पता चलेगा की प्रतीक मारा जा चुका है तो वो निश्चित रूप से आपसे बदला लेने की सोचेगा लेकिन आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि नंदू अभी जेल में है और उसे बहुत टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है वो क्या उसका बाप भी जेल से नहीं भाग सकता आपको डरने की जरूरत नहीं है नंदू आपका अब कुछ नहीं कर सकता ठीक इसी समय वहाँ पर इंस्पेक्टर करण एक व्हाइट बोर्ड को लेकर बढ़े चले आ रहे थे वो इस वाइट बोर्ड को केस एनालिस के लिए लेकर आया था वो काफी खुश भी नजर आ रहा था कल रात आपके इंटेरोगेशन के बाद नंदू ने सब कुछ पुलिस को बता दिया उसने अपने सभी लूट की मौत के लिए अकेले उम्र कैद की सजा दे दी जाएगी तो अब आपको नंदू से डरने की जरूरत नहीं है वो आपसे कभी बदलाव नहीं ले पाएगा इंस्पेक्टर करण ने फिर मुस्कुराते हुए आगे कहा अभी आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है अपनी स्पीच पे अब आपने इतने बड़े मुजरिम को पकड़ा है इसके लिए आपको सम्मानित तो किया जाएगा ना वहाँ पर हायर लेवल तक के सभी ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे और वहाँ पर आपको अपनी विनिंग स्पीच देनी होगी आखिरकार आपने स्टेट लेवल के मुजरिम को पकड़ा है नंदू पूरे गुजरात पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था लेकिन आपने तो यहाँ कदम रखते ही उसे जेल भेज दिया वाओ इतना कहते हुए उसने रूही की तरफ इशारा करते हुए कहा सही कह रहा हूँ ना मैं हाँ रूही ने फिर इंस्पेक्टर करण की तरफ देखते हुए अपना सिर हिला दिया और फिर विक्रांत से बोल पड़ी सर कल रात मैं गलत सोच रही थी आपने मुझे अच्छे के लिए डांटा था मुझे ऐसे रेंडम गैस नहीं करना चाहिए था आई एम सॉरीप करने की कोशिश कर रही थी हाँ विक्रांत बड़ी शिद्दत से ये याद करने की कोशिश कर रहा था की आखिर रूही किस बारे में बात कर रही है उसने कन्फ्यूज होते हुए रूही से पूछा कब मैंने कब डांटा था किस बात पर डांटा था ये सुनकर रूही सन्न रहेगी मानोज के मुंह में जुबानी न बची हो वो विक्रांत की तरफ बेहद अजीब सी नजरों से देखने लगे हम्म इंस्पेक्टर करण ने कुछ पल तक सोचने के बाद बोलना शुरू किया आ, कल रात आप आपने इनको डांटा था आपने इन्हें ऐसे बीच में बोलने के लिए और रैंडम गैस करने के लिए डांटा था आप उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में थे और आपको शांत करने के लिए हमें डॉक्टर तक को बुलाना पड़ गया था फिर डॉक्टर ने बताया कि आप बहुत ज्यादा थके हुए है और इसी वजह से गुस्सा ज्यादा आ रहा है फिर उन्होंने आपको आराम करने की सलाह दी थी रात में तो हम लोग आपकी सिचुएशन देखकर काफी डर गए थे क्या तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे विक्रांत ने अपना सिर खुजाते हुए कहा लेकिन उसे अभी भी ये नहीं याद आ रहा था कि उसने रात में कब और किस बात पर रोही को डांटा था शायद इसलिए नहीं याद आ रहा था क्योंकि रात में उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी और वो पूरी तरह से होश में भी नहीं था शायद ही सब एनर्जी बूस्टर का साइड इफेक्ट था अरे आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए मैं यहाँ आपसे माफी मांग रहा हूँ और आपको कुछ याद ही नहीं है रूही ने विक्रांत की तरफ संदेह भरी नजरों से देखते हुए कहा फिर वो इंस्पेक्टर करण के पास पहुंचकर दूसरे व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा करने लगी ये व्हाइट बोर्ड काफी सारे इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा था रूही ने उस व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा देखे मुझे उसे भरने में घंटों लगे मैंने आपके ही मैथेड से काम किया है अब देखिये इसमें कुछ भी गैस मारकर नहीं लिखा गया है सब कुछ सबूत और गवाहा के आधार पर लिखा है मैंने विक्रांत ने तुरंत इंस्पेक्टर करण को इशारा करते हुए व्हाइट बोर्ड को अपने सामने लाने के लिए कहा इंस्पेक्टर करण ने रूही की मदद से उस व्हाइट बोर्ड को विक्रांत के ठीक सामने लाकर रख दिया और फिर विक्रांत ने देखा कि वाकई में व्हाइट बोर्ड पर लिखी गई सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल उसके ही स्टाइल में थी और व्हाइट बोर्ड पर लिखी लाइन को देखकर साफ पता चल रहा था कि रूही ने एक एक लाइन लिखने के पीछे काफी रिसर्च किया हुआ है उसने बड़ी सावधानी से एक इवेंट को दूसरे इवेंट से कनेक्ट करते हुए सारी घटनाओं को जोड़ने का प्रयास किया था और जिन सवालों के जवाब उसे नहीं पता थे उनके लिए उसने व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन मार्क भी बना रखा था वाह बहुत अच्छे तुम मेरे साथ रहते रहते काम सीख रही हो गुट विक्रांत ने अपना सिर हिलाकर हंसते हुए कहा मुझे लग रहा है की डांटा होता तो अब तक तुम बिल्कुल एक्सपर्ट बन गई होती चलो अच्छा हुआ मेरे डांटने का कुछ तो असर हुआ अब मैं आगे तुम्हें अक्सर डांटता रहूंगा जिससे तुम आगे और अच्छा कर सको अरे नहीं नहीं इतना बहुत है रूही ने विक्रांत की तरफ थोड़ी शिकायत भरी नजरों से देखते हुए कहास्क्राते हुए आगे कहा अच्छा अब मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि मेरी ज्यादा बोलने की आदत ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो अब मैं थोड़ा कम बोलूंगी और सिर्फ काम की बात बोलूंगी विक्रांत ने फिर इंस्पेक्टर कर्ण की तरफ देख अपना हाथ हिलाते हुए अब तुम दोनों देखो मैं जादू करने जा रहा हूँ बस तुम लोग ध्यान ऐसी देखना इतना कहते हुए विक्रांत ने हवा में ही अपने हाथ से गोला बनाना शुरू कर दिया और इसके साथ ही वो पागलों की तरह मुंह से मी मी मी मी मी माँ चिल्लाने लगा इंस्पेक्टर करण को ये सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत क्या करने की कोशिश कर रहा था ऐसे में वो बड़े ध्यान ऐसी विक्रांत के इस पागलपन को देखे जा रहा था विक्रांत कुछ देर तक यू ही पागलों की तरह हाथ ऐसी गोला बनाते हुए चिल्लाता रहा तभी उसकी नजर गेट की तरफ पड़ी जहाँ ऐसी कुछ लोग अपने हाथों में फ्लावर्स और बुके लिए हुए उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे थे बाद में पता चला कि ये लोग यहाँ पर लोकल ऑफिसर्स हैं और जो विक्रांत से मिलने के लिए आए हुए थे लेकिन शायद उनकी टाइमिंग बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि जैसे ही वो लोग कमरे में घुसे उन्हें वहाँ पर विक्रांत पागलों जैसी हरकत करता हुआ दिख गया उन ऑफिसर में एक लेडी ऑफिसर भी थी जो विक्रांत को देने के लिए फ्लावर बुके लेकर आई हुई थी लेकिन जैसे ही उसने विक्रांत के इस अवतार को देखा तो हड़बड़ाहट के मारे उसके हाथ से बुके छूट नीचे गिर गया इन ऑफिसर्स ने आज तक विक्रांत का सिर्फ नाम सुना था आज पहली बार उन्हें विक्रांत से मिलने का मौका मिला था लेकिन जब उन्होंने विक्रांत के इस पागलपन को देखा तो फिर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा वो फटाफट विक्रांत से मिलकर और उसका हालचाल जानकर यहाँ से दफा हो गए इन्हीं दस मिनटों में उन लोगों ने विक्रांत का हाल जाना उसे उसके काम के लिए शाबाशी दिया और सब विक्रांत से हाथ भी मिलाया उनके जाने के बाद विक्रांत के कमरे में सिर्फ जामनगर पुलिस के एस साहब रुके हुए थे